कि उसके बाल बिखरे हुए हैं रास्ते में कई जगह वह लडखडाकर गिरते गिरते बचा बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कण से कहा मेरे हितैसी भाई यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है स्त्री जाति की है तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए भैया तुमने दैवश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले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 देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ उसने उसी समय देवी और वसुदेव को कैद के कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले इस बात का मुझे बड़ा खेद है मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेज भी नहीं है मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्गा ही हूँ केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते विधाता भी झूठ बोलते हैं उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले ओह मैं कितना पापी हूँ तुम दोनों महात्मा हो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 अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ या मारा जाता हूँ तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह वा अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दोनों के रक्षक हो जिनों के रक्षक हो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 वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और बसदेव जी ने हंस कंस से कहा मनस्वी कंस आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है और यह भेद दृष्टि ही भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मध से अंधे हो जाते हैं